विक्रांत ने नोटिस किया कि जैसे ही उसने रोहन नेगी के जेल से भागने की बात की विजय सैंगर के चेहरे का रंग उड़ गया वो पहले से ज्यादा घबरा उठा। यहाँ तक कि हाँ विजय ने घबराते हुए कहा अरे हाँ तुमने न्यूज नहीं सुनी क्या जतिन ने सुनिधि की तरफ देखते हुए कहा आज सुबह तो न्यूज आई है कल रात मतलब आज भोर में ही तीन बजे कैदी और जेल से भाग गया उसी की बात हो रही है मोबाइल अलर्ट भी मैसेज आया है देखा नहीं तुमने लेकिन राघव ने कुछ सोचते हुए कहा ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है जो कैदी जेल से भागा है वो टीना गांधी के मर्डर केस का मुजरिम है लेकिन फिर इसका मिस्टर विजय सैंगर के सरेंडर करने से क्या कनेक्शन है राघव की बात सुनकर सभी सन्न रहेंगे कोई कनेक्शन नहीं है उसके जेल से भागने से और मेरे सरेंडर करने से कोई कनेक्शन नहीं है बस मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ कि रियल मर्डरर मैं हूं हे भगवान ये ये सुनिधि ने कंप्यूटर के की पर कुछ बटन पर उंगलियां चलाते हुए कहा रोहन नेगी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी मतलब जब तक मौत नहीं हो जाती उसे जेल में ही रहना था लेकिन वो कारपेंटरी के काम में काफी एक्सपर्ट था इसलिए उसका ट्रांसफर आर्थर रोड जेल में किया गया था यहाँ पर वो कारपेंटरी का काम किया करता था उसका व्यवहार भी अच्छा था उसे देखते हुए कोर्ट ने उसकी सजा कम करके उन्नीस साल की जेल कर दिया था दस साल तो वो पहले ही जेल में काट चुका था और अब नौ साल बाद वो जेल से बाहर आ जाता लेकिन फिर भी वो जेल से भाग गया ये कुछ समझ नहीं आ रहा है वो फंसाया गया था रियल मर्डरर विजय सेंगर है और वो अभी हमारे सामने खड़ा है सुनिधि की तरफ देखते हुए कहा एक मिनट तुम लोग गैस करना बंद करो पहले इनकी पूरी बात सुन लो चेतन ने जतन और सुनिधि को शांत करते हुए कहा अच्छा विजय जी आप आगे की बात बताइए फिर क्या हुआ था चेतन ने विजय से सवाल किया मैंने टीना का मर्डर करने के बाद सोचा की मुझे रोहन को भी ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए वरना वो मेरे लिए बाद में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है विजय ने आगे बोलना शुरू किया इसीलिए मैंने जिस चाकू से टीना का मर्डर किया था उसे ले जाकर रोहन के कमरे में छुपा दिया और फिर बाद में जब पुलिस आई तो सबसे पहला शक उन्होंने रोहन पर ही किया और फिर बाद में पुलिस को रोहन के कमरे में लेकिन उन्हें मेरे ऊपर कभी कोई शकी नहीं हुआ फिर रोहन को पुलिस ने जेल में डाल दिया अच्छा एक बात ये बताओ तुम यहाँ आज इतने दिन बाद सरेंडर करने के लिए क्यूँ आये हो जब एक आदमी पहले से ही इस मर्डर के लिए सजा काट रहा है इसलिए तो पक्का नहीं आए हो क्योंकि हमने उन्नीस सौ चौरानवे का किडनेपिंग केस सोल्व किया है है ना तो बताओ क्यों आए हो चेतन ने सवाल किया मैं इसलिए आया क्योंकि मैंने गलत किया था और मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है मैं अपने किए की सजा भुगतना चाहता हूँ आप बताइए मुझे कितने दिन में सजा मिल जाएगी विजय सेंगर ने घबराते हुए सवाल किया देखो हम पुलिस हैं हमारा काम मुजरिम को पकड़ना है सजा देने का काम कोर्ट करती है वो उनके हाथ में चेतन ने विजय को समझाते हुए कहा हम बस तुम्हें अरेस्ट करके चार्जशीट फाइल कर देंगे फिर जो करना होगा वो कोर्ट करेगी अच्छा फिर भी इसमें कितना टाइम लग जाएगा टाइम अब हम लोग पहले अपने सीनियर को रिपोर्ट करेंगे फिर वहाँ से जो ऑर्डर आएगा वो करेंगे हम अगर ऑर्डर आएगा तो हम चार्जशीट फाइल करेंगे और फिर केस कोर्ट में जाएगा और कोर्ट कब फैसला सुनाएगी ये तो वही जाने फिर भी कम से कम एक या दो महीने का वक्त मान चलो क्योंकि तो तुम खुद ही जुर्म कबूर कर रहे हो तो फैसला जल्दी हो जाना चाहिए अच्छा इतना वक्त लगेगा विजय ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा अच्छा विजय जी एक बात बताइए अचानक से विक्रांत ने अपना गला साफ करते हुए कहा वो काफी देर से शांत बैठा हुआ था उसने विजय की तरफ देखते हुए कहा जब आपने टीना गांधी का खून किया था तो चाकू से मारा था ना तो फिर आपने हाथ में ग्लब्स पहना था या नहीं हम्म किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर विक्रांत इस वक्त ऐसे सवाल क्यों कर रहा है क्या मतलब विजय चौंकते हुए विक्रांत से उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत उससे ये सवाल भी कर सकता है मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या उस चाकू पर आपका फिंगरप्रिंट था या नहीं आपने गल्स पहना हुआ था या नहीं विक्रांत ने थोड़ा सख्त लहजे में सवाल किया हाँ पहना था नहीं नहीं नहीं पहना था ग्लब्स नहीं था विजय तुरंत ही अपनी बात पलटते हुए कहा, मैंने मर्डर करने के बाद उस पर से फिंगरप्रिंट हटा दिया था लेकिन इस पर टीना का खून लगा हुआ था लेकिन चाकू रोहन के रूम से रूम में से मिला था इसलिए सबका शक अच्छा एक चीज और बताओ विक्रांत ने तुरंत ही दूसरा सवाल भी उसे पूछ लिया तुमने टीना के शरीर में चाकू से वार किया था ना ये बताओ की तुमने उसकी बॉडी के किस पार्ट में चाकू मारा था और कितनी बार चाकू चलाया था वो विजय संघर्ष शंग में पढ़ के मुझे इतना कुछ याद नहीं है उस वक्त बहुत घबराया हुआ था अच्छा तो ये बताओ कि आपने टीना को किस जगह पर मारा था घर के भीतर बाहर या गेट पर कहा बताओ विक्रांत ने फिर से अगला सवाल कर दिया आ, क्या क्या अंदर अं, अंदर नहीं बाहर मारा था बाहर मतलब गेट पर विजय की जुबान लड़खड़ाने लगी वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है आ, पुलिस को बेवकूफ़ बनाना बंद करो विक्रांत ने हंसते हुए कहा यह बताओ रोहन ने क्या किया है उसने तुम्हारी बीवी को किडनैप किया है या बच्चे को विक्रांत की बात सुनकर सभी सन्गे सब आपस में बुदबुदाने लगे कुछ सेकंड तक यहाँ सन्नाटा छाया रहा और फिर अचानक से विजय अपने घुटनों पर बैठ गया उसने विक्रांत के आगे रोते हुए कहा रोहन मेरी बेटी को मार देगा प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो जेल में डाल दो वो मार देगा मैं मैं पुलिस में उसकी रिपोर्ट भी नहीं कर सकता अरे अरे उठो उठो ये सब करने की जरूरत नहीं है विकांत ने विजय को उठाते हुए कहा अच्छा सर आपको कैसे पता चला ये सब सुनी दिन आश्चर्य में पढ़ते हुए विकांत से पूछा अरे सिंपल है अगर कोई आदमी ऐसी सिचुएशन में सरेंडर करने आएगा तो वो घबराया हुआ या डिप्रेशन में रहेगा इतनी जल्दबाजी में नहीं रहेगा जबकि तुम विजय को देख ही रही हो कि वो कितनी हड़बड़ी में था और दूसरी चीज रोहन नेगी कि जेल से तुरंत भागने के बाद ही ये सरेंडर करने के लिए पहुंच गया ये कोई इतफाक तो हो ही सकता जरूर रोहन ने इसको डराया धमकाया होगा तभी ये यह यहाँ उसके जुर्म की सजा भुगतने के लिए आया हुआ है हम्म सही बात है सर सुनील ने सहमति जताते हुए कहा अच्छा ये देखिए सर ये टीना गांधी के सीने में और बैक में दोनों जगह पर चाकू से वार किया गया था और उसे फ्लैट के एंट्रेंस गेट पर मारा गया था जबकि विजय बता रहा था कि उसका टीना के साथ झगड़ा हुआ था और उसके बाद उसने टीना को मारा था लेकिन ये बात यहाँ फिट नहीं हो रही है भला झगड़ा करने के बाद वो गेट पर जाकर उसे क्यों मारेगा और चाकू के हैंडल पर रोहन नेगी का फिंगरप्रिंट मिला हुआ था और बाद में ये चाकू भी रोहन नेगी के घर से बरामद हुआ था तो कहने का मतलब यह है कि मिस्टर विजय गलत स्टोरी बता रहे हैं शेर अब तक विजय सेंगर भी ये सभी बातें एक्सेप्ट कर चुके थे अब मैं समझ गया कि कैसे आप लोगों ने उन्नीस का किडनेपिंग केस सोल्व कर लिया था सही में आप लोग बहुत तेज है बहुत तेज लेकिन सर प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए मेरी बेटी को मार देगा वो रोहन उसकी जान ले लेगा मुझे आप लोग अरेस्ट कर लीजिए वरना वो मेरी बेटी को मार देगा विजय अभी भी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था लेकिन अचानक से विक्रांत को कुछ और गलत होने का एहसास हुआ एक बात बताओ रोहन नेगी अभी आज भोर में तीन बजे जेल से भागा है। तो फिर वो इतनी जल्दी तुम्हारी बेटी को किडनैपिंग कैसे कर सकते है अभी तो वो बेचारा पुलिस से ही बचकर भाग रहा होगा और इतनी जल्दी वो किडनेपिंग करके अपनी मुश्किल क्यों बढ़ाएगा वैसे प्रैक्टिकली देखे तो ये पॉसिबल है सुनिधि ने कहा रोहन नेगी जेल से सुबह तीन बजे भागा और अभी दोपहर हो रहा है तो उसके पास जेल से भागने के बाद किडनैपिंग करने के लिए काफी टाइम था तो ये ये क्यों नहीं हो सकता हो सकता है <laughs> अरे ये कहना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है किडनैपिंग है कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कोई फिल्म थोड़ी ना चल रही है कि टॉम क्रूज आकर किडनेपिंग करके चला जाएगा विजय जी ये किडनेपिंग का केस है चेतन ने अचानक से इस केस के सीरियस होने का अंदाजा लगाते हुए कहा आप इंतजार मत कीजिए फटाफट पुलिस को फोन कीजिए